ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मनोज मनो चौहान की कहानी एहसास सुधीर की पत्नी मालती की डिलीवरी हुए आज पाँच दिन हो गए थे उसने एक बच्ची को जन्म दिया था और वह शहर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी सुधीर और उसके घर वालों ने बहुत आस लगा रखी थी कि उनके यहाँ लड़का ही पैदा होगा सुधीर की मां मालती का गर्भ ठहरने के बाद अब तक कितनी सेवा और देखभाल करती आई थी मगर नियति के आगे किसका वश चलता है आखिर लड़की पैदा हुई और उनके खिले हुए चेहरे मायूस हो गए सुधीर तो इतना निराश हो गया था कि डिलीवरी के दिन के बाद वो दोबारा कभी अपनी पत्नी और बच्ची से मिलने हॉस्पिटल नहीं गया था सुधीर आईपीएच विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था उस रोज वह दफ्तर में बैठा था उसके ऑफिस में काम करने वाला चपरासी रामदिन छुट्टी राम की अर्जी लेकर आया कारण पढ़ा तो देखा, देखा कि पत्नी बीमार है और देखभाल करने पत्ति वाला पत्ति कोई, कोई नहीं है डॉक्टरों ने भी, भी जवाब दे दिया था इसीलिए रामदिन पंद्रह दिन की छुट्टी ले रहा था सुधीर ने पूछा कि तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारी पत्नी की देखभाल नहीं करते यह सुनकर रामदीन खुद को रोक न पाया और फफक फफक कर रोने लग गया सुधीर ने उसकी दुखती रख आरोप हाथ रख दिया था उसकी आंखों से निकलने वाली अश्रुधारा ने सुधीर को एक पल के लिए विचलित कर दिया रामदीन बोला साहब अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मैंने बेटी की पढ़ाई पर खर्च कर दिया सोचा था, था कि पढ़ लिख कर, कर कुछ, कुछ बन जाएगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा बने बने बने मगर शादी, शादी के छह महीने बाद, बाद ही वह अलग रहता है उसे तो यह भी मालूम नहीं कि हम लोग जिंदा है या मर गए ऐसा तो कोई बेगाना भी नहीं करता साहब काश मेरे लड़की पैदा हुई होती तो आज हमारे बुढ़ापे का सहारा तो बनती इतना कहकर राम दिन चला गया सुधीर ने उसकी, उसकी अर्जी तो मंजूर तो कर ली मगर उसके ये शब्द, शब्द कि तो काश मेरी लड़की, लड़की पैदा, पैदा हुई होती उसे, उसे अंदर तक झकझोरते चले गए एक वो था जो, जो लड़की, लड़की के पैदा, पैदा होने पर खुश नहीं था और दूसरी ओर रामदीन लड़की के ना होने पर पछता रहा था सुधीर सारा दिन इसी कश्म में रहा कब, कब पाँच, पाँच बज गए उसे, उसे पता, पता ही नहीं चला, चला। छुट्टी होते ही वह ऑफिस से बाहर निकला और उसके, उसके कदम अपने आप, आप ही सिविल हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगे। मैटरनिटी वार्ड में दाखिल, दाखिल होते दाखिल ही, ही उसने अपनी पाँच दिन की नन्ही बच्ची को प्यार से पुचकारना और सहलाना शुरू कर दिया मालती सुधीर में आए इस अचानक परिवर्तन से हैरान थी अपनी बच्ची के लिए सुधीर के दिल में प्यार उमड़ाया था वह आत्मंथित हो चुका था और उसे एहसास हो गया था कि एक लड़की जो माँ बाप के लिए कर सकती है एक लड़का वो कभी नहीं कर सकता उसे रामदिन के वो शब्द अब भी याद आ रहे थे कि काश मेरी लड़की होती अभी आप सुन रहे थे मनोज चौहान की कहानी एहसास वाचक स्वर भारती परिमल